महाभारत आश्वेधिक पर्व पंच पंचाशत्तमोध्याय श्रीकृष्ण का उत्तंक मुनि को विश्व रूप का दर्शन कराना और मरुदेश में जल प्राप्त होने का वरदान देना उत्तंकवाच अभिजानि जगत करताम जनार्दन नौनम भगवत प्रसाद अयमति संशय उत्तंक ने कहा जनार्दन मैं जानता हूँ कि आप संपूर्ण जगत की करता हैं निश्चय ही यह आपकी कृपा है जो आपने मुझे आध्यात्मिक तत्व का उपदेश दिया इसमें संशय नहीं है चित्त सुप्रसन्नम में चेह सापादि परम तप शत्रुओं को संताप देने वाले अच्छ अब मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न और आपके प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गया है अतः इसे साफ देने के विचार से निवृत्त हुआ समझें यदि त्वनुग्रह कंचिन तत्मि जनार्दन द्रष्टुम्छा मिते रूपम ऐश्वरम तनिदर्शय जनार्दन यदि मैं आपसे कुछ भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूँ तो आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखा दीजिए आपके उस रूप को देखने की बड़ी इच्छा है वै सम्पावाच ततः सस्मय प्रीता दर्शयामा सद्वप सास्वतम वैष्णव दे महाम दृशे यदनंजय हम्पा कहते राजन तब परम बुद्धिमान भगवान श्रीकृष्ण ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था सतदर स महात्मा विस्वरूप महाभुजम सहस्र सूर्य प्रतिम दीप्तिम पावकोपम उत्तंक मुन ने उस विश्वरूप का दर्शन किया जिसका स्वरूप महान था जो सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा तो बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित था उससे प्रज्वलित अग्नि के समान लपटे निकल रही थी सर्वकाशत्यष्ट मुखम तदृष्वा परम रूपम वैष्णो वैष्णव विस्मय च जो विभ्रम दृष्ट्वा परमेश्वरम उसके सब ओर मुख था और वह संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़ा था भगवान विष्णु के उस अद्भुत एवं उत्कृष्ट वैष्णव रूप को देखकर उन परमेश्वर की ओर दृष्टिपात करके ब्रह्मर्तिंक को बड़ा विस्मय हुआ उत्तंक उच नमो नमस्ते सर्वात्म नारायण परात्पर पर माधव उत्तंक बोले सर्वात्मन परमा नारायण आपको बारम्बार नमस्कार है परमात्मन पद्मनाभ पुंडरी काक्ष माधव आपको नमस्कार है हिरण्य गर्भ रूपा संसारोत्तारणा च पुषाय पुराणा चांतरयामा ये नम हिण्य गर्भ ब्रह्म आपके हो ही स्वरूप हैं आप संसार सागर से पार उतारने वाले हैं आप ही अंतर्यामी पुराण पुरुष हैं आपको नमस्कार है अविद्याते भव्याधि औषधि संसाराण पारम ताम प्रणमा आप अविद्या रूपी अंधकार को मिटाने वाले सूर्य संसार रूपी रोग के महान अवसर तथा भवसागर से पार करने वाले हैं आपको प्रणाम करता हूँ आप मेरे आश्रय दाता हो सर्वेदेद्याज सर्वदेव मयाजत वासुदेवाय निभो भक्त प्रिया ज आप संपूर्ण वेदों के एकमात्र वेद तत्व हैं संपूर्ण देवता आपके ही स्वरूप हैं तथा आप भक्तजनों को अत्यंत प्रिय हैं आप नित्य स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है दया दुख समुद्धर तुम हार कर्म भी पाप बद्धम पाहि जन ह आप स्वयं ही दया करके दुखित जनो जगनों के मोह से मेरा उद्धार दुख जनित मोह से मेरा उद्धार करे मैं बहुत से पाप कर्मों द्वारा बधा हुआ हूँ आप मेरी रक्षा करे विश्वकर्मन नमस्ते सो विश्वात्मन विश्व संभव पद्याम ते पृथ्वी व्याप्ताचारृतम विश्वकर्मन आपको नमस्कार है संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के स्थानभूत भूत विश्वात्मन आपके दोनों पैरों से पृथ्वी और सिर से आकाश व्याप्त है दयावा पृथिव्यौर मध्यम जठ रेड तवावृतम भुजाध्याम आवृताशाह तमिधम सर्वच्युत आकाश और पृथ्वी के बीच का जो भाग है वह आपके उधर से व्याप्त हो रहा है आपकी भुजाओं ने संपूर्ण दिशाओं को घेर लिया है अच्युत यह सारा दृश्य प्रपंच आप ही है संघरस्व पुनर्देव रूपम्क्षयुत्तम पुनः स्वाम स्वेण दृष्टुमक्षा शाश्वत देव अब अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को फिर समेट लीजिए मैं आप सनातन पुरुष को अपना अपने पूर्व रूप में ही देखना चाहता हूँ व समाणवाच तम वाच प्रसन्नात्मा गोविंदो जन मे जय वरमृे तमुत्तंको ब्रवीदित वह जी कहते हैं जन्म भेजय मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने कहा महर्षि आप मुझसे कोई भर मांगिए, तब उत्तंक ने कहा पर्याप्त एस एवाद्य बरस्वत् महादुते यते रूप मिदम कृष्ण पशावि महा तेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आपके स्वरूप का जो मैं दर्शन कर रहा हूँ यही मेरे लिए आज आपकी ओर से बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया तमब्रवीत पुनः कृष्णो अहम तमत्र विचार अम अवश्य में दर्शनम अभ यह सुनकर श्री कृष्ण ने फिर कहा आप इसमें कोई अन्यथा विचार न करें आपको अवश्य मुझसे भर मांगना चाहिए क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है उत्तंक उत्संगवाच अवश्यम करणीय चन्मथे विभो तो येक्षा येष्ठम वरस्वे ति दुर्लभम उत्तंक बोले प्रभु यदि वर मांगना आप मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य मानते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा ही दुर्लभ है तथा संहृत्य तत्तेज प्रोवाचोत्तंकमेश्वर यष्टे सती चिंत्योहमितुक्त द्वारिका तब भगवान ने अपने उस तेजोमय स्वरूप को समेटकर उत्तंक मुनि से कहा मुनि जब आपकी जल की इच्छा हो तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा ऐसा कहकर वे द्वारिका चले गए तथा कदाचि भगवानुत्तंक्यो तो क्षतः परिचक्रां मरु संस्मर चाच्यम तत्पश्चात एक दिन उत्तंख मुनि को बड़ी प्यास लगी देव पानी की इच्छा से उस मरुभूम में चारों ओर घूमने लगे घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया तथो दिग्वासतम धीमान मातंगम बल पंकम अपश्चत्मरु तस्त परिवार इतने में ही उन बुद्धिमान बुनि को उस मरु प्रदेश में कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ एक नंग धड़ंग चांडाल दिखाई पड़ा जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी भीषण बद्ध नि बाढ़ोतो पश्चा दि भूरी दिजोत्तम वह देखने में बड़ा भयंकर था उसने कमर में तलवार बांध रखी थी और हाथों में धनुष बाण धारण किए था उत्तंक ने देखा उसके नीचे पैरों के समीप एक छिद्र से प्रचुर जल की धारा गिर रही है स्मरण देव हम चतम प्रा मातंग प्रहृत ऐश्यु उत्तंक प्रतिक्षस्व मत्तो वारे भृगुदह कृपाही बेहति तीर्थ समाश्रित्युक्त तेन सा बढ़ी तत्व यमुनाभिन मुनि को पहचानते ही भजोर जोर से हंसता हुआ सा बोला भ्रगकुल तिल उत्तंग आओ मुझसे जल ग्रहण करो तुम्हें प्यास से पीड़ित देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है चांडाल के ऐसा कहने पर भी मुनि ने उसके जल का अभिनंदन नहीं किया उसे लेने से इनकार कर दिया च पिबस्वेति उस समय बुद्धिमान उत्तंक ने अपने कठोर वचनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण आक्षेप किया उधर चाण्डाल बारम्बार आग्रह करने लगा महल से जल पी लीजिए न चापि स क्रोध क्षुभ तेना अंतरात्म स तथा निश्चय तेना प्रत्याख्या तो महात्मना उत्तंकने उस जल को नहीं पिया वे अत्यंत कुपित हो उठे थे उनके अंतकरण में बड़ा क्रोध था उन महात्मा ने अपने निश्चय पर अटल रहकर चांडाल को जवाब दे दिया सभी स महाराज तत्वान्तर दीयता उत्तंक स्तंभ तथा दृष्ट तथो व्रीड़ित मानस मैण प्रलब्ध महात्मा कृष्णो नाम मित्रघाती महाराज मुनि के इनकार करते ही कुत्तों सहित वह चाण्डाल अंतर ध्यान हो गया यह देख उत्तंक मन मन बहुत लज्जित हुए और सोचने लगे कि शत्रुघाती श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया अथ तेन मार्गेण श्रृगदाधर आज काम महाबुद्धि उत्तच्रवीद नुक्त तादृश दातु तया तो पुरुष सत्तम सलमुखेभ्यो महतंग्रोतसा विभो तदनतर शखचक्र और गाधारण करने वाले भगवान श्रीकृष्ण उसी मार्ग से प्रकट होकर आए उन्हें देखकर महामति उत्तंक ने कहा पुरुषोत्तम प्रभो आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए चांडाल से स्पर्श किया हुआ वैसा अपवित्र जल देना उचित नहीं है युक्त वचनम तम तो महाबुद्धिजन उत्तम संक्षण हा वहा सान्त्व अभ्रवी उत्तंक के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान जनार्दन ने उन्हें मधुरवाणी द्वारा सांत्वना देते हुए कहा या दृषे नेह रूपेण योग्यम दातुम धृते नई ताद कलु ते दत्तम यज्च तम नावबुद्धता मर्षे वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपके लिए देना उचित था उसी रूप से दिया गया किंतु आप उसे समझ न सके मै तदर्थम उक्त वै वज्रपाणी पुरंदर उतंकायाम दे तोयूप मिति प्रभु सा मुच देंद्रो न मत देहि अन्मस्म वरम देंशक्तिघुनंदन अमृतम देवक्त सचिव पति ही मृगनंदन मैंने आपके लिए बद्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेंद्र ने बारम बार मुझसे कहा कि मनुष्य अमर नहीं हो सकता इसलिए आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिए परंतु मैंने सची इंद्र से जोर देकर कहा कि उत्तंको तो अमृत ही देना है स म प्रसाद तवेन्द्र अप्रवीत यदि देवमश्य वही महातंगो महामते मूट्वा प्रदायामी भार्गवाय महात्म यद प्रतिगृाते भार्गव मृतम वै प्रदा स ग्छा भार्गवश्यामृत विभो प्रत्याख्यात तेनाम न कथन तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले सर्वव्यापी महामते यदि भृगुनंदन महात्मा उत्तंक को अमृत अवश्य देना है तो मैं चांडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा यदि इस प्रकार आज भृगुवंशी उत्तंक अमृत लेना स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें वर देने के लिए अभी जा रहा हूँ और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत नहीं दूंगा स तथा साम तूपेण वाचव उपस्थितया चापी प्रत्याख्यामृत दधत इस तरह के शर्त करके साक्षात इंद्र चांडाल के रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे परंतु आपने उन्हें ठुकरा दिया चाणालूपी भगवान्तिक्रम यू श मैं कर्त भोज एवं तवे स्थित आपने चाण्डाल रूपधारी भगवान इंद्र को ठुकराया है यह आपका महान अपराध है अच्छा आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं पुनः जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा तो ये साम तव दुर्धर साफलामहम ये शव शुचते ब्रह्मण सलिलेपा भविष्य सदा मरु भविष्य जल पूर्णा पयोदरा दस ते भृगुन उत्तम पिपासा को मैं अवश्य सफल करूंगा जिन दिनों आपको जल पीने की इच्छा होगी उन्हीं दिनों मरुप्रदेश में जल से भरे हुए मेघ प्रकट होंगे रघगनंदन वे आपको सरस जल प्रदान करेंगे और इस पृथ्वी पर उत्तंक मेघ के नाम से विख्यात होंगे महान विप्र कृष्णे नद्याप्युत मेघावर संत भारत भारत भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर व उत्तंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए इस समय भी मरुभूमि में उत्तंक मेघ प्रकट होकर जल की वर्षा करते हैं इस श्री महाभारत आश्वेध परवड़ी अनुगीता पर्व उतंगोपाख्या पंच पचाश्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व उतंगो में उतंगोपाख्यान में कृष्ण भाग्य विषयक पंचपनवा अध्याय पूरा हुआ